यह प्रवचन हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 21 के श्लोक 10 और 11 पर दिया गया हरिद्वार में वर्ष 2001 में 1 से 7 मई तक आयोजित बेड़ूवी सप्ताह के अंतर्गत 5 मई की Prata kalin bethak me, jestem sampan huwa. Ina chyb hai, yuh oh, है oho hai, oho hai. Vansri bólta hi ha. No, Krishna Vansri bólta hi भालीना तुम कत उरहन दे अंगलीना तुम भला कह रही हो जाकर Walina to ma kata ule Walina to ma kata ule ha na bę. Pułciamu zaji. Sam masem bero. सतविरहन दे रालिन अरे ग्वालिनो तुम लोग क्यों मुझे लहाना दे रही हो क्यों मेरा दुर्गुण गा रही हो जाकर श्याम सुंदर से पूछो तो बोल गोपियाँ तो जल रही हैं सुनकर ये बहुत जोर से अभिमान में बोलती है स्याम सुंदर से पूछो कि उनके साथ हमारा स्नेह कितना कष्ट से जुड़ा कितना तप करके तप संध होगा जिह्व दुख जुड़े स्नेह जिस दुख से स्नेह जुड़ा है कृष्ण से वो जाकर उनसे पूछो वालिन <laughs> तुम कत्वरहन देंगा सुर रहे राज खो क्या क्या मैंने दुख सहा, बासरी बोल रही है। एक तो जन्म लेते ही मैं अपने परिवार से विरक्त हुई। बांस के कोप से बांस को काट कर अलग किया जाता है, इस पर बासरी कह रही कि मैं जन्म ही नहीं त्यागी, अपना वंश भी त्यागी। पहला मेरा कठिन तोप दे, बनने के लिए। जन्मत ही ते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 क्या रहा हमने तो हमें जन्म से ही अपने परिवार से अलग हो गई गांव छोड़ दी गुमकार थे समेह का बंधन परिवार से छोड़ दी और घर छोड़ दी इस तरह से क्या तुम लोग अपने घर को छोड़ यो कृष्ण के लिए बार-बार गाली दे रही हो हमको हमने तो अपना घर छोड़ दिया कृष्ण के लिए परिवार छोड़ा समेह � जनमत हींते भाई विरत चिते जनमत हींते भाई विरत चिते जाता है तो जन्म का मतलब बांस से बनाया जाता है ये है कि बहुत जल्दी परिवार हो गई कि का होने के बाद तब लिया Jan na te, कृष्ण के लिए घर छोड़ना पड़ता है कौन से तमाम लोग जो घर छोड़ कर आए हैं सभी ये कथा मिल रही है छोड़ने से एक दुख लाग होता है एक ही पावन रही हों ठाए एक ही पावन आशा रही बस अथेल जन्म लेता है तो जन्मते ही मैंने अपना घर छोड़ दिया उसका एक भाव ये है कि बास जब जन्म लेता है तो अन्य भाषा से अलग रहता है। तो बाकी कार्य में जन्म लेते हैं घर छोड़ दे, गांव छोड़ दिया तो और एक पैर पर खड़ी गई। पप की हूँ, पप कृष्ण का धर्म में लाया। एक ही पांव रही हूँ ठारी, एक ही सम हरि तू मैं हुगली में हे नाथ सम हरि तुम कतउ रह रहे ग्वालिन तुम कतउ रह रहे मैं रह एक पैर पर खड़ी रही और चाहे वो कंधा का दिन हो खर्च गिर रहा हो ही ना अच्छा है गर्मी का महीना हो अच्छा है ने वर्षा ऋतु हो वर्षा में खड़ी रही एक पैर पर और गर्मी में खड़ी रही संध्या के दिन में खड़ी रही और इसके साथ इतना ही नहीं मेरी शाखा काटी गई शाखा पत्र सब काटा गया काट करके मुझे साइज दिया गया मेरे कलेजा में आछ छेद किया गया सब कृष्ण मिले a się nie A się boli. भास बनाने के लिए को सुखाया जाता है तो मुझे सुखाया गया काम में तगय मुनसा खास सोच सा, खास से यमुना खासुत्र सब सोच सुखानी दे अभिनुसुना कर मुरियम तन्ह मन्ह अभिनुसुना कर और जब लोहा लाल लाल करके लाया जा रहा था मेरी छातु में छेद करने के लिए तो मैं भागी नहीं मुरी नहीं छेद किया जाता है सांस में लाल लोहा से अधिन सोलात मुरय न तन मन अधिन सोलात मुरय न तन मन मेरा तन तो नहीं मन में भी नहीं घबराई छेद adhini sulakat murayana tan man adhini sulakat murayana tan man मेरा देह विकट बनाया जा रहा था आठ आठ जरा छेद किया जाए पहले धूप में तपाया जाए और आज से छेद किया जाए बताइए इतना कष्ट सहि उत्पन्न कृष्ण मिले हैं तो ये केस मुरली में क्या दिखा था जब छाती में छेद में सह गई और कृष्ण के लिए केस कटाना पड़े तो कौन बड़ी बात है अधो Nurejanota Noma, ja nie słucham. Nurejanota to be Duka to to बगती कहा बासरी कहीं कहीं बगती कहा करी करीता मस्ते हुवाली करी करीता मस्ते हुवाली क्या बक रही हो तुम लोग हमको बासरी बासरी कह कर बासरी से उपहास गए बास की बेटी बास की बेटी ऐसा कहा बांसुरी कर करके कर क्यों भक्त भक रही हो और करी करी तामस कर थे कि तामस करते क्रोध क्रोध कर करके कर क्यों मुझको बुरा बुरा बोल रही हो हमारे जैसा तुम भी करो और अधर रसले हो तुम भी अधर रसलो तो मर क्यों रही हो मैं इतना मर गई कृष्ण के लिए तुम क्यों इतना चिढ़ रही हो भक्ति कहा बांसुरी कहीं कहीं भक्त Najmłodszy krishna boga, ja सतयुग है सतयुग सुंदर कोई भगवान बोल रहे हैं मशीनें सुर श्याम सब बोल रहे हैं राम तेरी तुम कर रहे हो दिवाली सब बोल हैं राम तो सूरदास कहते हैं और सूरदास के शब्दों में श्री गोपियां कहती हैं कि श्याम को ये भाती विजय करके क्यों नहीं तुम भी उधर रस ले रही हो क्यों मर रही हो हमको देख रहे सर Słońce, je Gracias. सखी भूobit na kirti nar har sakhob jalar ke jada devaki krishna padambuj labd lakshmi jay devaki krishna padambuj labd lakshmi gobinda gheu manumatmay urandritya Szadrishan ma paratany samasta sattwam. Szadrishan ma paratany ma आकरण आकर्ण वेदुनाली तमसह सह कृष्ण शारा पूजां दधुर विराचितां त्रनयावलोकयि पूजां दधुर विराचितां पहले संबोधन सुने हैं गोपियां कहती हैं प्रथम श्लोक में हे सखियों और दूसरे श्लोक में संबोधन नहीं है तीसरे में गोप्य है गोप्य की मां शरदम को سلام ਸੁभे और इस चौथे श्लोक में सखी एकवचन में संबोधन वासरी के सौभाग्य का स्मरण करके राधा रानी अति में विह्वल हो गई है jisnię śrī radha kośantona dety hui śrī lalita aji śakhya khati vinda vam sakibhuo vitanoti kirtin jagdev ki śutapadan gujala dalakshmi govinda veeru हे सकी यह ब्रिंदावन इस पृथ्वी पर है अतः पृथ्वी के यश का विशेष रूप से विस्तार कर रहा है पहला कारण तो यह है कि यह वृंदावन देवकी सुत के पद्मगुज की शोभा से युक्त है और तीसरी विशेषता यह है कि इस ब्रिंदाबन में गोविंद का बेनु बजता रहता है। और आगे विशेषता है कि बेनु के साथ साथ आनंद में मत मयूरों का निर्वत्याह होता रहता है। और गोविंद के बेनु को सुनने में मयूरों का निर्वत देखने में ब्रिंदाबन के अन्य समस्त जीव उपरात रहते हैं। सब बोलना और दूसरा कार्य करना छोड़कर देख Sri krishna nirte karte to jeh drishyas parvat ke sikharon par chrchan karte busrej jeeva dekhte to jeh drishya bhaikunj me, me brindavan prathvik kirti ka vishyash vishtal karwa hai तनोतिकार से विस्तार करना और वी का से विशेष विशेष रूप से पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार करना सेवा भावर दीपिका का अंश हम पढ़ सखी इसमें एक कहीं सखी को संबोधन किया जा रहा है जो सखी बहुत दुखी हो गई थी बासुरी के सौहर के से तहीया सांतोना दी जा रही है कि सखी Vrindavan ki tu w adhyswari ho, swamini ho, aur Vrindavan ki jem itna swabhaag hai to, to tumhara to kaha na hi naha, tum kye itna dikhi hai? He shakhi Vrindavanan bhuwa kirtin, swarga dhati vishyashenat tanopi. He shakhi Vrindavanan prathli ki swarga se dhi adhik hai, कथम भूतम ब्रिंदा वनम जब देवकी शुक्लसे पदांग्रजाभ्याम लब्धा लक्ष्मी सोहा संपदा ये नक्काशी ब्रिंदा वन भूमि कोई हस्ताभार्य प्राप्त है कि भगवान सर कृष्ण के जुगल चरणों का संस्पर्श सम्मिलित करे वैकुंठ में भगवान हमेशा पादुका लगाए रखते हैं जब się w इतना अच्छा-अच्छा nie było w stanie, to nie było w stanie. To było w stanie, że nie było w stanie. To było w stanie. To było w stanie. To było w stanie. To było w stanie. To było w stanie. To było गोविंद का वेणु बजाता रहता है उसको सुनकर उसको मंद गर्जन समस्त कर कृष्ण को नील मेघ समझकर मयूर यह नाचते रहता है किंच किंच कार्थ होता है इतना ही नहीं और संस्कृत में किंचा गोविंदस्य वेणु अनु वेणु नादं श्रुत्वा अपि अनन्तरं मंद गर्जितं नीलमेघं तं je matta मयूरा tajraczalita, mdletian, jaswini, tam tam weksja, tam weksja, tam weksja, tam weksja, tam weksja, lokesu weksja, tam weksja, tam weksja, tam weksja, tam Aho, oh, kim baktavgum sri hasztadav vartamanaśyya beryanur mahatna? Aresakhe, beryanur ki mahimah kya tohra rai ho, beryanur kastke sobhar ki kya baat kar rai to aise hi sobhargi hai, kyanunki sri krishna ke sri hasztadav niwaas karta, beryanur. Sri hasztadav. वैरु सदा श्रीकृष्ण के हाथ में और आदर शब्द से उनके फेंट में या कोख में हृदय में रहता है वो तो सौभाग्यशाली है ही श्री ब्रिंदा वनस्तीव भाग्य क्यों बोलने मिलता है ब्रिंदा वन का भाग्य देखो क्या कहा जाए इसके भाग्य का बहुत सौभाग्यशाली ब्रिंदा वन सखी है श्रीराधे सखी का है हे श्री राधे वृंदावनम भूव कीर्तिं वितनोति वृंदावन भूमि की कीर्ति का विस्तार कर रहा है स्वर्ग दिव्योपि विशेषण विस्तार रखती है स्वर्ग बहुत ही सुंदर है वहां किसी प्रकार का दुख नहीं है परंतु सब मिलाकर के इस पृथ्वी पर जो दृश्य उपस्थित किया भगवान ने वह ऐसा दृश्य कहीं नहीं है इसलिए पृथ्वी की कीर्ति स्वर्ग आदि सभी बढ़ गई है कौन बढ़ा रहा है वृंदावन वृंदावन के कारण पृथ्वी का जस सागर ज ज़। इस जतकारते जस्मत अथवा जत वृंदावन जड़कार्थ है क्योंकि हिंदी में इसको क्योंकि अथवा जड़कार्थ है जो ग्रिंडा पर इस तरह सुलेखन सहेज इसका जद, जस्मा अथवा जड़ ग्रिंडा बनने थी देवकी सुताश्य श्रीकृष्णस्य पादानुजार्ध्यं कितवा लब्धा लक्ष्मीं जगत्विलक्षणं बद्धरामुं कुशादिसु लक्षणे सर्वाशोभा संपदोवा रिंदावन की प्रथम विशेषता है कि देव की नंदन के चरण कमलों की शोभा से यह जुकत है पादांबुजा अंबुजे शब्द उसमें जोड़ रहे हैं पादांबुजे इसका अर्थ है बिना कुछ पादुका आदि पहने हुए मेरा बोलना बहुत सुंदर सुंदर कोमल, कोट कोटी कमल से भी अधिक सुकमार है और सुंदर चरणों से श्री ब्रिंदावन की कोमल रज पर सिक्किश में चलते हैं इसलिए यह ब्रिंदावन परम धन्य होगा भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके तो बताइए जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करके इतना धन्य हो जाता है तो भगवान के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके कोई कितना धन्य हो सकता है सच्चा और वह भी बिना प्रार्थना के वृंदावन प्रार्थना नहीं करने जाता है कि हे श्री कृष्ण आइए चरण विन्यास कीजिए भगवान स्वयं भी जाते हैं केवल गोचारण लाना प्रकार से बहुत चंचल हैं, चलते ही रहते हैं बिना पादुका के। तो इस तरह ब्रिंदाबन के कणकण में कृष्ण के चरण का स्पर्श प्राप्त हो। इस कारण से ब्रिंदाबन के कोमल रम बालुका पर से कृष्ण के चरण के चिन निकलते और ये चिन असाधारण है हैं। केवल श्री कृष्ण के ही चरण कमल में ये चिन्ह है चरण चिन का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है श्री के दाहिने चरण में क्या चिन है बाएं चरण में क्या चिन है और जब वृंदावन के रज पर चलते हैं तो छोटे-छोटे चिन उभर आते हैं तो इस कारण से वृंदावन अक्षर सौभाग्यवती हो गया सौभाग्यवान हो गया जगत विलक्षण वज्रानुकुसाद सुलक्षणाई जगत काते जीव जीव में ब्रह्मा जी और नीचे जितने भी जीव हैं विशेषकर के मनुष्य और देवता आदि और साधारण चरण सिंह किसी के चरण में वैषद सिंह नहीं है जैसा भगवान के चरण में है आस्थाधारण चिन्ह करते हैं। देवकी सूत पदांबुज लब्ध लक्षण। तो चरण कमल के चिन्हों भरे हुए हैं बिंदावन में सुलभ शार्प। इस कारण से बिंदावन अतिशय सुहृत हो रहा है, एक तो डायरेक्ट भगवान के चरण कमल के चिन्ह उभरे हैं जत्रतात्रण और इस कारण से बिंदावन की भूमि में प्रयाप्त फूल, फल, पौधे अधिक आंकुरण हो रहा है सब समृद्ध है. बन की सोहबा या बन की संपत्ति क्या है वृक्षों का फूलना फलना बन जीवों का सुखी होना यही बन की सोहबा सब प्रकार की संपत्ति और सब प्रकार की सोहबा प्रिंडा में उभर गई है श्रीकृष्ण के चरण कल्पनों का संस्पोष प्राप्त करने से दूसरी गोपियों के कहने का आशय है कि हे सखी, हम लोगों को कभी भी ऐसा सर्किश्न चरण कमल का स्पर्श नहीं प्राप्त होता है, जितना ब्रिंदावन को। इसलिए हमसे कोटे गुना अधिक धन्य है ब्रिंदावन। हम तो सर्किश्न के चरण तल का स्पर्श प्राप्त करने के लिए तरसती रहतीं। यह हाहै। सत्रत्यन जनानाम सर्वार्थ मूल महा निधि प्रकाशन गुप्ता जन्मत्व लक्ष्मी शब्द क्यों कहा गया लक्ष्मी का अर्थ होता है शोभा अथवा संपत्ति दो अर्थ होता है वृंदावन में जो जीव रहते हैं उन्हें सब प्रकार की महा निधि प्राप्त कर Maha nidhika Krishna krishnoprem Sabse bada dhaniya Tata ta sakshat padambuja padam dhyamewa Natup paduka abhyaameki anena Tata padambuja rupak dhanyte Param sawkumarjus Shita Latvadi sahaje guniyukte Padasparse nasirbinda van ghume Param sawabhyaagin suçutan Allahabhinaabha Padambu शब्द के द्वारा यह भावित हो रहा है कि चरण कमल में पादुकार नहीं है, सक्षात स्पर्श मिलता है द्रिंगावन की भूमि को और अंबुजे शब्द से सर्किश्न के चरण की सुकुमारता, सुसीतलता और सौरभ भयादि सहज हो इस कारण से का Padamguc słownie czegoś wargadisu sapaduka śrīvisnu vishnu svatā eva mahatmīna. Padamguc słownie, jacy głos kieja, to jest, że wargadzie, kiedyś kiedyś, kiedyś kiedyś, kiedyś kiedyś, kiedyś kiedyś, kiedyś kiedyś, यहाँ पर श्री गोपियाँ श्री कृष्ण को देवकी सूत्र क्यों कह रही है इस पर सनातन बुद्धि निकाल जी मिलती है इत्यादि बुद्धि वस्य इत्यादि गर्गवाक्यानुसार है ने ब्रज में कहा था कि हे नंद महाराज आपका यह पुत्र कभी बुद्धि देवजी का भी पुत्र रहा है क्योंकि दूसरे जन्म में तो इस तरह से ये बोल रहे हैं कि कभी जो देवकी के कुत्र रहे हैं, उनके चरण पंवर का स्पर्श, एक तो ये भाव हो सकता है, कि वह स्वतः या वह तासुसर्ग परिशुर्त है, अथवा गोपियों में भगवान की सारी लीलाएँ स्पुरित होती, जान, जान गई हैं कि सर्किश्ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया और यहाँ आए, अपने आप पत्रचा सुत शब्देन और विसुत शब्द दिया जा रहा है तो इसका धार ये कहती हैं कि केवलम तया प्रश्नता यव पुत्रस्तु सी जसवदाया यव इति धारा ये कहने का अर्थ है जन्म भर दिया है देवकी में लेकिन वास्तव में तो कृष्ण जसवदा कहीं पुत्र है जन्म भर दिया देवकी में वास्तविक पुत्र हैं जसवदा अर्थाव देवकी ब्रजेश्वरी येवा देवकी यसोदा के लिए ही कहा गया है द्रिनामनी नंद भार जाया यसोदा देवकी तिच्च अत्त सक्ष्ख्यम अर्खुद तस्या देवक्या शोरिजाया नंद महाराज की पत्नी के दो नाम एक यसोदा और एक देवकी इसी कारण से शाओरी की जाया बसुदेव जी की पत्नी देवकी के साथ इनका बयास साक्ष्य थे। एक नाम होने से नंद महाराज की पत्नी में और बसुदेव जी की पत्नी में साक्ष्य समितरकार सी। यह ब्रिहद विष्णु पुराण का वर्णन है। आजकल भी देख जबकि दोनों का नाम देवकी की इसलिए सिंह भागवतों में गोपियां भी जहाँ तक देव की सुप हैं देवकी की सुप देवकी के पार्षद मुझे जिंदा दिया गया अथर्वशोधनांबर द्वेनाम्नि नंद, नंद भारजाया जशोदा देव की पिच्छा अथस सबक्यम हुत अस्य देवत्या शोरीजाया इति ब्रिहद विष्णु पुराण अतो असमतो ब्रिंदा बनम अपि ब्रिंदा बनम अपि पाल्म धन्य विधिभाव तो ब्रिंदा बन बहुत धन्य वी शब्दोत्तम वै सिस्टमा इसमें ब्रिंदा बनम सकिगुव वी कनोति किए थे कनोति शब्द तो समझने आ रहा है कनोती का त कारणा विस्तार करना अर्थात् पृथ्वी की कीर्ति समस्त ब्रह्मांडों में यहाँ तक कि आप प्राकृत बैकुंठ धातु में भी गायी जा रही है इस इस वृंदावन की कीर्ति भाव वृंदावन की कीर्ति आप प्राकृत लोकों में भी गायी जा रही है कौन कीर्ति का विस्तार कर रहा है वृंदावन बिंदावन होने के कारण इस प्रक्रिया का बिंदावन होने कारण संपूर्ण पृथ्वी ही परम सौभाग्यवती हो गई वी शब्द कार्य विशेष तनोति विशेष रूप से विस्तार कर रहा है तो उसी वी शब्द तम वैशिष्ट्य वी शब्द में जो वैशिष्ट बताया गया है उसको कहती हैं गोविंदा इति गोविंद का देहनु यहाँ बलता गवान इंद्रों गोविंद जो गौओं के पोषक हैं गौओं के इंद्र हैं उनको गोविंद कहते हैं गवान इंद्र गोविंद इसका अर्थ है गोप वर्ग चूड़ा मणि समस्त गोपों में शिरोमणि गोप गोप परिवृतो और गौओं से और गोपों से जो परिवृत्त हैं घिरे हुए वन्य घूसळ Ardzo Banki wesbusadharamki. Banki mi Mirnewa Lepadach na Kalankaal Harakim. Wicitra Krera Rasika. Ardzo Adhut Ananta Prakarki Krera Anka Rasika. Swi Jasodan nam donała waczka. Ardzo Sodanam. I गोविंद का एक गोप वर्ण छुड़ामणि गोप गोप परिमता वन भूषण विचित्र क्रीड़ा रसिकह श्री यशोदा नन्दन सो गोविंद शब्द के अनेक अर्थ होते हैं भगवान के अन्य स्वरूपों के लिए भी गोविंद शब्द का प्रयोग किया जाता है लेकिन यहां गोविंद शब्द गोप वर्ण छुड़ामणि गोको में प्रधान चितै गाय का पालन करने वाले हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ जो गो शब्द के साथ भगवान करना ने आ दिया गोपाल या गोविंद गोविंद आप करें हे सखी श्री कृष्ण तद वेणु भाग्य जात सोकं भगवते श्रीराघम प्रति ललितादि तदिया सखी वर कृत संतो न ललितादि सखियां राधारानी से इस श्लोक में बात बताती हैं कि हे सखी श्री कृष्ण ने तुमको वृंदावन का अधिपत्य दिया है वासियों से आज के युग में कहा जाए कि ब्रिंदाबन की रानी बनाया है कृष्ण ने राधा रानी को तो इसको नहीं पाएंगे ये बनाए हैं <laughs> ब्रिंदाबन में तो कृष्ण दास जैसे रहते हैं ब्रिंदाबन रानी श्रीलाल है ब्रिंदाबन श्री कहलाते हैं कहते हैं कि सु कृष्ण ने दिया है आदि पर हे सखी तुम्हारी तो धन्यता तीनों काल में सिद्ध ही है तुम्हें वेणु के सौभाग्य से शोक करने की आवश्यकता कर नहीं श्री राधा के पड़के श्री ललिता आदि सखियां सांत्वना में ये वाक्य बोल रही हैं मत मयूर नृत्यम यह वृंदावन का विशेष है मत मयूर नृत्यम जस्मी तक बिल्ला रहते हैं जहाँ पर आनंद में और विभोर मयूर नाचते रहते हैं और वही कैसे नाचते हैं गोविंद के वेंगु के बजते ही नाचने लगते हैं क्यों उस वादन को मेघ का गर्जन मानकर और श्री को नील मेघ मानकर तो श्री नीचे हैं तो उनको कैसे मेघ समझ लिया यह विचार करने के बाद है तो इसीलिए अदृश्य सांसू शब्द का प्रयोग किया गया है सानू का अर्थ है शिखर प्रदेश आपने देखा होगा पर्वतों के शिखर होते हैं और शिखर के चारों तरफ जो ऐसे ढालू भूमि होते हैं उसको सानू कहते हैं सानू तो सिर्फिश ने कभी-कभी पर्वत के सानू में चरतरपासी बजाते हैं ऊपर नीचे से मयूर देखते हैं तो ये समझते हैं बादल बरस रहा है सर्किट्स में को नील में घमान करते हैं नाचने चालू करते हैं अथवा मयूर कभी शामों में रहते हैं और सर्किट्स में को नीचे देखते हैं तो ये सोचते हैं कि नीचे ही बादल गरज रहा है या बिन्न का सब टकराता है कई जगह सिकरों से इधर उधर तो सर्वत्र फैली हुई आवाज को में गरजन समझता है और नाचने लगत बादल के गरजने से या बादल के आकाश में छाने से वे आनंद में नाचने लगते हैं। तो सर्किश्चन को देखकर और सर्किश्चन के बाष्पी बादल को सुनकर मायूरों का निर्वत्ते ब्रिंदा में होता रहता है। गोविंद का गेंदु बज रहा है और मायूरों का निर्वत्ते हो रहा परंतु अन्य जितने भी जीव वहाँ वि� कोई काम नहीं कर रहे हैं, चल रहे हैं, न खा रहे हैं, समस्त सत्त्वों, ब्रिंदावन में जितने भी सत्व जीव हैं, वे न चल रहे हैं, न खा रहे हैं, न बोल रहे हैं। ऊपर, ओरा, ऊपर, कृष्ण का मयूरों के बीच में भी निर्मत देखते हैं। यह दृश्य त्रिभुवन में कहीं नहीं ऋक्ष वृक्ष वृक्ष तथा प्र इच्छा देखकर क्या देखकर गोविंद के बेड़ू बादन के अंतर ही सा, अर्थात साथ-साथ मत् का काण्ड देखकर ऋक्ष अद्रि 산ु गोवर्धन पर्वत के पर्वत शिखर प, शिखर प्रदेश में अवरतानी, अवरतल अन्य समस्त सत्त्वम, अन्य सारे जीव स्तब्ध हैं, देख रहे हैं और गोबींद वेनु बजा रहे हैं। सुलभिष्णा चट्टों के खाकर भाव लिखते हैं। सर्किश्ना आते हैं, वासरी बजाते हैं तो मयूर चारों तरफ से केका ध्वनि करते हुए जुट जाते हैं और नाचने लगते हैं। नाचने वाले मुख ह� जैसे-जैसे वे नाचते हैं वैसे-वैसे कृष्ण tym, बजाता Krishna jest w जैसे-जैसे Krishna jest w वैसे że Krishna jest नाच करने वाले नाच करने वाला व्यक्ति że प्रसन्न होता है तो बजाने वाले को w tym, że Krishna jest w tym, że Krishna jest w tym, że Krishna jest वे नाचते हैं नाचते हैं और कभी कृष्ण के पुरस्कार कृष्ण को पुरस्कार देने के लिए अपना पंख है गिरा देते हैं और कृष्ण उनके दिए हुए उपहार को बहुत आनंद से ले करके अपनी कांड में खोसले यह है उनका उपहार इस दृश्य को देख रहे हैं सब समास्त जीव अवरतानी, समस्तानी सत्वानी रसली जिस वृंदावन में अन्य सारे जीव औरत यहां औरत का तत्व जैसे गौवे हैं গরু का घास वृंदावन में भोजन करना अपने बच्चों को दूध पिलाना लेकिन वे सब स्तब्ध हैं जितने की पक्षी हैं या हरण आदि सब स्तब्ध सब केवल कृष्ण को देख रहे हैं मयुर मिल उस कोटी कोटी गुना अधिक आनंद आ रहा है मयुरों को प्राकृत में के गर्जन से और दर्शन से सुख होता है उसे कोटी कोटी गुना अधिक सूख हो रहा है क्योंकि यह है, यह नील में धनशाम यह कोई इस प्राकृत बादल नहीं है बहुत अधिक कारनंद रहा है लेकिन मयूर बादलों को देख करके नाचते हैं गर्जन सुनकर इसलिए उत्तमता दी गई है कि वो थोड़ा सा सामन है अन्यथा कृष्ण को देख करके मयूरों को जो सुख होता है उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है इस तरह से नाचते अथवा गोदीनास से वेनुवन उत्तमनाद सर्वनानंतर नीति अग्रे पिशर्वत Anubhutniya. A twa, aga, jowie wykonaniega, waha par Govind, Benu, Manu, lagana na chary. Govind ke Benu ke Ananda. Thar idhar baishkuri bajna chalu hoti thi, aur idhar, a jow karjon ka wykon kia rea hai, wo jasmin. A Benu, Manu. Govind, Benu, Manu. Govindh, benu, manu. Govindh, benu, manu. Manu ka artyka jest w mantra. Gubind ke venu ke mohan mantra se mayur naś raya. Anu sabda usunę sandhi karke nai bol venu manu. Gubind venu manu. Skazja opkera. Gubind venu manu. लादात्मक परममोहन मंत्र तेनय मक्का नाम मयराना नृत्यम जस्मिन वृंदावने गोविंद के बांसुरी में ऐसा मोहक मंत्र है कि उससे मयूर नाचने लगते हैं या सारे जीव नाचने लगते हैं और इसी से मयूर बहुत अच्छा लगते हैं प्राप्त प्रक्ष का प्र इच्छे प्रकर्षण देखे योग्यता करम सुंदर जो मयूर नाचते देखने ही योग्य होते तरफ सुनलागत है चारों तरफ से पंख उठा करके मयूर नाचते हैं और कृष्ण इसमें धक जाते हैं इसीलिए जितने जीव हो के पर्वत शिखर पर जाकर पर देखने लगते हैं वृक्षों पर वृक्षपाल या शिखर पर जाकर के देखते हैं तो चारों तरफ से पंख उठा करके सैकड़ों मयूर नाचते हैं कृष्ण दिखाई नहीं समस्त सत्रम से तात्पर्य यह है कि गोप बालक श्री बलराम जी भी अस्तब्द देखने हैं। तो दुःख इसका प्रभाव है और दुःख इसका प्रेम है। लगता है कि मयूर ही इसके स्वजन हैं। और कभी-कभी कृष्ण -कभी ऐसा नाचते हैं कि मायूरों का भी मनु तिरस्कार कर देते हैं। सोचते हैं कि ये हम क्या नाचेंगे जै jest to znaczkę. Brinda param Bhagawan poram sukhī hai, anandamaya. Oxino ke saath maas ma, golgu ke saath vahna hai. Atweb vaneshu charatan pasunan das dhyartham Sri asannata praktya,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 आसन प्राप्त हैं सर्किस निकट आ जाते हैं तो जिस क्षेत्र में वो जाते हैं वहाँ के सभी जीव एक टक देखने लगते हैं उनको कृष्ण उनको देखने लगते हैं वे कृष्ण को देखने लगते हैं प्रेक्षस अवधारण अथवा प्रेक्षस अद्रिश्यां देखने ही जोग पर्वत सिखा गुरुदंड की सिखा देखने ही जोग होती है अथवा पर्वत सिकर पर देखने जोगे कृष्ण, फसमों को चराने चढ़ते होर देखने प्रेमी निकट जाते हैं, तो सभी आकर तो उन्हें देखने लगते हैं, अथवा प्रेक्ष पर्वत सिकर देखने जोगे पर्वत सिकर, करन सुंदर, ब्रजजनाएँ सदा दृश्य होंगा, ब्रजवासी जिन्हें सदा देखते रहते हैं, इसलिए प्रेक्ष कहा � देखने जो पर्वत और उसका सीखर ब्रजवासी सदा गिरिराज का दर्शन करते हैं और जब गोबरधन पूजा कर दिन हैं गोबरधन को उपहार दिया गया तो भगवान स्वयं ही गोबरधन के रूप में प्रकट होकर कहते हैं शायलोस्मि मैं शायल हूँ इधर ब्रजवासियों के साथ कृष्ण रूप से प्रणाम कर रहे और उधर पर्वत रूप में प्रकट होकर के कहे कि सायलोस में मैं शैल हूं तो इतना सुन के कृष्ण ने भारी देखो गिरिराज सक्षात प्रकट इंद्र कभी आया है हमारा अन्न खाने के लिए और देवता है हम हमको को कौल लिया नहीं प्रकट और ये तो प्रकट हो गए हमारा थोड़ा सा दिया हुआ बाहर खाने के लिए अस्मित देवता नहीं दिया तो कुछ समय ब्रजवासी सब बड़ी चकित होकर के ध्यान से देख रहे थे और बहुत विशाल रूप बना करके और विशाल बांह से भगवान उठा रहे थे गिरवा सब उपहार और एक-एक बार में एक-एक पेंटर खाते जा रहे थे इसको देखकर ब्रजवासी ब्रजवासी त्रैछ बहुत ध्यान से देखते थे इसीलिए गिरवा को प्रेक्ष जो देखे गए थे ब्रजवासी जब बाराह या ब्रजवासी जिन्हें बड़े ध्यान से देखते होते हैं ऐसे पर्वत के सिक्खर में इर्दगिर्द कृष्ण जहाँ जहाँ जाते हैं तो वहाँ सभी प्राणी चुप हो जाते हैं अस्तबध होते हैं देखने लगते हैं और मलूर कृष्ण का पीछा नहीं छोड़ते हैं जहाँ जाते हैं वहाँ चले Sri Governań Pujayam i Silo Smiti Balta Sri Bhagota Balikulam Bacheta Nila Bise Sela Upisia Krame Kimcha Aurate Nibrite Anne Rajas Tamsi Jasmarta Thad Hut Samasta Satum Sampo Satum Bishud Satu Auratka Arte Anne Auratany Aurat Anne Samasta Satum This Brindavan mein, अन्य अर्थात रजोगुण और तमोगुण उपरत है वहां नहीं है और समस्त सत्वम और संपूर्ण तो अखिल सत्व विद्यमान लगा अर्थात दिव्य स्थिति है वृंदावन की महा रजोगुण तमोगुण नहीं है। रजोगुण तमोगुण नहीं है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए प्राकृत सत्व है प्राकृत सत्व को अपूर्ण सत्व कहा है भगवान की क्या विशेषता है कि वह रजोगुण तमोगुण से हीन है वैकुंठ काव्य सही वर्णन है यदि सत्व का है सत्व गुण समस्त का है तो बिंदावन में जो कुछ भी है भगवान के स्वरूप शक्ति का प्रकाशन है यह समझना चाहिए वहां के मयूर या पत्थर क्रीड़ खागे पशु मनों से कुछ भी सब्जिद विलास है माया का विलास कुछ भी नहीं अन्य अर्थात् सत्त्व से अन्य रजोगुण तमोगुण वहाँ नहीं नज़द माया क्यों ता हरे तीस कम है वालम है भवान के धाम में रजोगुल तमोगुल नहीं है मज़त सब तो काल विक्रम कम यहाँ तक कि सब तो वो नहीं है क्योंकि वो हमाय है ही नहीं बिंदा बनने प्रत्येक वस्तु चिदलिंगा से स्वरूप शक्ति का प्रकाशन एक अर्थ हो रहा है इसलिए एक बार गोपियां कहते हैं कि वन लता दितरु विष्णु यहां द्रिण्डाम की जो भी लता है, करु है, त्रिन है, ये सब विष्णु हैं। ब्रह्माण्ड में सब कुछ विष्णु के रूप में देखा था। गोपियाँ ने भी बोलने किया जुगल गीत में सब कुछ यह माया के द्वारा रक्षा हुआ एक तीन का भी नहीं है मिलदा में सब कुछ भगवान के स्वरूप सब का प्रकाश है इस बात को हम लोगों को बहुत पहले समझ लेना चाहिए ची क्या है और माया शक्ति क्या है और जीव शक्ति क्या है कृष्ण तत्व का ज्ञान का अर्थ ही है कृष्ण का ज्ञान उनकी शक्तियों के साथ उनकी विशेषताओं के वो अग्नि की जानकारी उसे हाय, लेकिन अग्नि से ताप निकलता है इसकी जानकारी उसको नहीं। पूछा जाए कि आग के बारे में आप जानते हैं? हाँ, खूब जानते हैं। आग के पास आप गए हैं? नहीं, गए नहीं हैं, लेकिन हम खूब जानते हैं। तो, तो, तो आग से ताप निकलता है, ताप निकलता है। तो पूरा अग्रिकर्त हो यह है, लेकिन इतना नहीं ज्ञान प्राप्त निकलता है तो जब श्री कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान नहीं है तो कृष्ण को क्या हो जाना है इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को गोस्वामी आदि इसे जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं जीव है का स्वरूप है कृष्ण रूप कृष्णे नित्या कृष्ण की काटास था है तब सेवा सनातन जी ने पूछा होगा कि कृष्ण जी कौन-कौन शक्तियां है वो कहते हैं कृष्ण स्वाभाविक तीन शक्ति है, है। चित शक्ति माया शक्ति और जीव शक्ति ऐसे वर्णन है वहाँ. एक-एक शक्तियों का विस्तार से वर्णन करते जाते हैं कृष्ण के वर्णन और बिंदाव में जाकर रास करने लगे बस हो गया परिचय कृष्ण का परिचय उनके शक्तियों से दिया जाता है स्वरूपगत जो विशेषता है कृष्ण के ज्ञान बाल आयुष्वार संदर्भ प्रभाव इन सब का वर्णन कृष्ण का वर्णन वृंदावन में सब कुछ कृष्ण के स्वरूप शक्ति का विलास जब स्वरूप शक्ति बात कही जाती है तो कोई ऐसी भी शक्ति है जो कृष्ण का स्वरूप नहीं है है कृष्ण की शक्ति लेकिन कृष्ण के स्वरूप से उसका मेल नहीं है उसको भिन्नता प्रकृति करती है शक्ति है भैरंगा सर भैरंगा मतलब अंतरंग चिन्हमय चेतन शक्ति को अंतराम कहते हैं और चेतन से सुनने जड़ शक्ति को बाहर अंदर का सिला प्रभाव जी इसके बारे, बारे में एक्सटर्नल एनर्जी की है बाहर अंदर एक्सटर्नल कार घर से बाहर नहीं जो चिड़ नहीं है और चिड़ है जड़ है इस कार यही है बाहर होना कृष्ण से भींग है कृष्ण की शक्ति जैसे बादल, या मेघ सूरज की शक्ति है। विचार करके देखा जाए तो सूरज से उत्पन्न होती है, होता है मेघ। लेकिन मेघ का स्वरूप सूरज से बिल्कुल भिन्न है। मेघ काला होता है, सूरज के प्रकाश को भी ध्यान देता है। ये चमकने वाला नहीं होता है, सूरज चमकने वाला पदार्थ है। लेकिन सूरज से भिन्न है मेघ, पर है स इसी तरह माया भी भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान के स्वभाव से इसका स्वभाव बिल्कुल भिन्न, चिन्मय नहीं। तो ब्रिंदाबा ने स्वरूप शक्ति का विलास विलास है, शब्द संस्कृत में है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिफ्यूजर। स्वरूप शक्ति ही हाइली हुई है, विस्तारित हुई। है। जो लोग वृंदावन के विषय में विचार करते हैं, मान लीजिए भगवान की लीला को सुनकर कहेंगे कि वहां भी पर्यायी प्रपंच है ये है वो ऐसा है, वो चिद विलास है, चिद वै विद्या है, चिद विद्यता है।, है, और ये हम लोगों के सामने जो ये जगत है, यहाँ पर ज्वर वै है। Maja dobra bhin bhin basztujej benałeś. Vrindavanne satogul, e, e, rajogul ar tamogul nahi. Na Pravartate jat rajas tamas ta yu sattum cha mishram na chakal rikram, hi, tyadina uktaya samena स्वर्ग दिव्य की भू कींति विस्तारम सिद्ध नर ऐसे स्वर्ग आदि से कहा जाए कि पृथ्वी की कीर्ति बड़ी है तो उसको तो कहने के लिए केवल इतना ही ज्यादा है कह देना कि वृंदावन चित विलास है और बैकुंठ से ज्यादा है इसको कहने के लिए कहना पड़ेगा कि यहां गोविंद की बांसुरी बजती है यहां लेकिन स्वर्ग आदि से बड़ा है पृथ्वी महिमा है क्रियती है इसके लिए इतना ही कहना पर्याप्त है कि यह जड़ प्रकृति नहीं है ब्रिंदावन की ब्रिंदावन है स्पिरिचुअल शक्ति का प्रकाशन है स्वरूप शक्ति का अपने आप स्वर्ग से बड़ा हुआ है तो स्वर्ग से बड़ा तो बैकुंठ है स्वर्ग से भिन्न है ब ja bardzo byłem na mojej ulicy. Nie jestem ये सब नहीं Jestem इसलिए tym miejscu. Nie अधिक w tym miejscu. W tym miejscu, w którym jestem w tym miejscu, w którym jestem w tym miejscu, w którym jestem w सच्चिदानंद विलास रूपस्य सत्वस्य अभिप्राय है श्री तब चरित्र बहुसो विद्वितम हो सिर्फ़ शनातन को समझ कहते हैं कि दूसरे स्कंध में जहां यह कहा गया है कि वैकुंठ में प्रकृति के सब तोगुन दजोगुन तमोगुन नहीं हैं सब भी नहीं है कार्य भी भी नहीं है लेकिन उसके अनुमान तरी आबाद कही गई कही है, कही है कि नजत्र माया कि मता परे जहां माया नहीं इति उक्त्या प्राकृत सत्व गुणा भावेपि शुद्ध सत्व प्रकृत प्रवृत्ते गुणा पितस् सचिदानंद विलास रत्स्य सत्वस अभिप्राय है दोनों बातें क्यों कही गई ये ठीक है वैकुंठ में माया के गुण नहीं है और माया भी नहीं है माया नहीं है यह कहने का आशय है कि वहां पर सतगुण नहीं है लेकिन एक दूसरा सत्व है जिसको अखिल सत्व कहते हैं पूर्ण सत्व है यह जो प्राकृत सत्व है यह सदा रजगुण तमगुण से कुछ ना कुछ विद्ध रहता है जैसा आप लोग एक सुने होंगे दशमी विद्या एकादशी दस्थली विद्धाय कालसी में हुआ है कालसी जो दशमी द्वारा शून्य ली गई है सूरज के उगते समय दशमी कुछ ना कुछ रही हो जो दशमी विद्धाय कालसी पर इस जगत में चाहे कि तमाम ही बढ़ा हो लेकिन कुछ ना कुछ रजोगुण या तमोगुण से उद्बित रहे हैं दोनों से दोनों से उद्बित रहे तो उसको प्राकृत सत्व कहा जाए लेकिन बाइकॉन्ट में सुद्ध आप प्राकृत सत्व है ध्यान और, और इस कार्य ये नहीं समझ चाहिए तब रजोगुण भी है अप्राकृत प्राकृत भी है नहीं यह बात कभी नहीं कही गई अप्राकृत प्राकृत विशुद्ध सत्व में वह जरूरत सब कुछ इस अभिक्रय से यह बात यह कही गई है और ये कहते हैं कि तब जा श्री भागवताल मृत्य बहुसोर विपरीत है यह बात सिर्फ मां भागवताल मृत्य में बहुत विस्तार से विपरीत है यदि किसी को जी गिरासा हो या देखने के कि भगवान का धाम भगवान के परिकर क्या होते हैं तो बिरह भागवताल देखना चाहिए जद्वा मत मयूर मृत्यम प्रक्ष गोबिंद बेनु मिति युद्ध जो कम से इसका करना चाहिए कभी कभी मत मयूर नृत्य को देखकर गोविंद का वेणु है जिसको व्याकरण से अर्थ लिया जाएगा क्या कोई नियम है बस मत मयूर नृत्यम प्रेक्षा गोविंद वेणु या मत मयूर नृत्यम अनु गोविंद वेणु ये ये aspect है जैसे मैं पहले भी किया था इसके अनुसार था गोविंद के बांसुरी से மயிலो का नृत्य कभी-कभी प्रारंभ होता था और कभी-कभी மயிலो -कभी के नृत्य से गोविंद का वाश डणु बादल होता जब नाचते हुए देखते थे तो उनके बीच में जाकर के नाचने लगते उनको नाचते हुए देखकर के ये बांसुरी मुझे बाजा पन्ना बजाना चाहिए वे बांसुरी बजाने लगते थे प्रत्येक मयूर को बहुत उत्साहित करते हुए और बाजा बजाते तो खड़ा होकर के नहीं उनके जैसा नाचते हुए ही वादन कर रहे और उन्हीं के समान ग्रीवा भी टेढ़ी या लटकीली करके बजा रहे इस तरह से सिर्फ के द्वारा इस ब्रिंदावन में था इसलिए ब्रिंदावन पृथ्वी के क्रिति का विस्तार कर रहा है, आयमाता वरहा तंत्रशस्य तस्य बनागमन संदर्शन मात्रेला प्रत्यय मत्ताना ना मईरा तो इसको इस तरह से कहनी मयूर का पंख धारण किए हुए जब सरकिश्न ब्रिंदावन में प्रवेश करते हैं तो उनको देखते ही सबसे अधिक आनंद मयूरों को होता है क्योंकि मयूर के पंख को देखते हैं कृष्ण वृश्चिक यह भाव होता है कृष्ण हमें अपना समझ रहे हैं हमारे त्यागे हुए कुछ कुछ को अपने मस्तक को भरे इसने भी आनंद में व्रत हो जाए आनंद में भी भूर हो जाते हैं बस नाचने लगते हैं और जब नाचने ल और जैसा हम लोग प्रथम दिन पहुंचे थे बरहा के दनटवर बपूर बरह का शिरभूषण धारण करके वृंदावन में प्रवेश करते तो स्वाभाविक ही बहुत प्रसन्नता किसी का छोटा सा उपहार कोई बड़ा व्यक्ति लिया हो और उस उपहार को धारण करके आ रहे जो उपहार दिया है उसको बहुत प्रसन्नता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 आप और उसको प्रायिक्ष्य उसको प्रकर्ष देखने पर हरसेन और गोविंदस तेन देन ते मत वादुना मत मयुरों के बाद मत मयूरों को दें करके गोविंद का देन इतना बस कहन, कहना ही पर्याप्त है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं से आया हो kata manda to aapne puch diya kab aaye kaise tat prasad to prasad kahte hai matlab prasad khaaye ya khayenge kriya lagane ki avashyakta prasad to prasad ka matlab pucha ja raha hai ki kha liye ki khayenge waise hi mat -ma ke ke baad, ka jay Gowin kabinet, gowin kabinet, gowin kabinet, gowin kabinet. Waddan hone naga. Izko sipa sana to goszczanizm. Barhawatan sasia, tasia, silkisnasia, banagaman sandarsan ma pritya, martana, majurana, nityan, tat precia, a top majurana, nityan precia, her sera, gowin तेनतद् वादनमित्यारत। तब मनु अच्छा मयुरों का निर्त्य पहले है और उसके अनुसार गोविंद के वृन्द का वादन और गोविंद का जब वृन्द वादन होने लगा तब ता, तब मनु अद्री सानुसु गुरुधर पर्वत के सिकर पर्देशों में अवरतानी विरतानी श्रीभागवत दर्शन दर्शनादि व्यकृता से प्रयोजनो जैसा अंतभाव होता समस्त सत्वानी प्राणीन चस्मि जब मयूर नाचते हैं और गोविंद बेणु बजाते हैं तो गिरिराज जी के शिखर प्रदेश में जितने भी जीव रहते हैं वे भगवान के दर्शन और बांसुरी श्रवण के अलावा अन्य समस्त प्रयोजनों से सुनने रह जाते हैं और कोई कार्य नहीं करते हैं। न कोई बात करते हैं कोई बोलते नहीं फक्शी तक बंदा बनके चुप हो जाते हैं समस्त सत्तम समस्त सत्तम काल समस्त समस्तानी सत्वाली प्राणी न सभी प्राणी औरत हो जाते हैं देखने लगते है। किसने समस्त शब्देना मयूरा आपीकर हीता अब यहाँ भिन्न अर्थ कर रहे हैं समस्त शब्द द्वारा मयूर भी ग्रहीता कभी-कभी ऐसा कभी होता है कि सर्किश्न बांसरी बजाने लगते हैं और मयूर नाचते हैं लेकिन बांसरी वादन में कृष्ण का ऐसा मादक स्वर प्रकट होता है कि मयूर भी चुपचाप होकर तो देखने हैं. अगर समस्त शब्द को और भी ज्यादा से मयूर के साथ जोड़ेंगे तो मयूर नाचते हैं और सारे जीव नाचने लगते हैं कभी- कोई बात भी नहीं रहता, यहाँ तक गाय, बैल, सिंग और ब्राह्मण, बानर सब नाचने लगे ऐसा दृश्य होता है ब्रिंदावन यह दृश्य केवल ब्रिंदावन में है, बैकुंठ में नहीं है। अतः ब्रिंदावन इस के का विशेष विस्तार कर रहा समस्त Tysa maza śrībhagwa darsana nandena matta ya nirtyam, pascata dheru nade na annyasami va tad veru nade sramat darsan darsanita rakhile upra rame lakshana prema murcha jatir tjata. Abaad me marioor bhi prema murcha me pade jate da, prema se ustambit ho jate da, ya bhaava. इद्रिशम श्री बैकुंठे अपिन्ना अष्टी इति ततो की कीर्ति विशेषो अस्यासीता यह दृश्य है सति बैकुंठ में नहीं है इसलिए बैकुंठ से भी अधिक पृथ्वी की कीर्ति बढ़ रही है अहो बता स्माकम तत्र तथा पादुष अवस्था नसीदे हमारी ऐसी कभी दशा नहीं होती है कि हम भी मयूर जैसे नाचें अस्तंभित हो जाए कृष्ण को देख कभी-कभी कोई गोपी रास्ते में कृष्ण को देखती है और थोड़ा सा भी स्तंभित हो जाती है प्रेम मूर्छा आती है तो सास आकर के इतना गाली देती है क्या हो गया तुमको जड़ हो गए भूत लग गया पागल हो गए ब्रृन्दानवता कोई भी जीव कभी भी प्रेम मूर्छा में जाता रहता है कृष्ण को देखता है लेकिन गोपियां कहती हैं हम तो अधन्य हत भाग्य हमारी ऐसी दशा नहीं है जैसे मयूरों के अन्य जीवों की होती है अहो बत अस्माकम तत्र तथा तादृशी अवस्था न इति बल अधन्य एव इति भाव एतद च तसा प्रेम विशेष स्वभाविका कृत्यादि लक्षणो सर्वत्र Dhanya smudha matayo pihari indyeta Yānanda nanda nanupāt vichitravesham Akarnya venura nitam sah krishna sāraha Poojaam dadhur viracitam pranayāvalokahi मूड मतायो हर त्रियत जातायो यदि ऐता हरिलियो धन्या ये सकिया मूड है, है योनि में जन लेकर भी ये हरिलियां धन्य हैं कृतार्थ हैं या जो हरिलियां वेनु रणितम वेनु नादम आकर्य शुद्धता नंद नंदनम प्रति प्रणाय सहिते रावलोकनाय विलाचितम पूजां समानंत धृक्तोक्य किं च कृष्ण सारे स्वपत्य भी संहिताय वद्दध अस्मत पतेस्तु गोपा शूद्रा समक्षंतन्न सहंत इति भाव गोपिया कह कि आदि सखियों जंगल में जन्म लेने वाले और पशु योनि में जन्म लेने वाली हरिणियां ही वास्तव जगत में धन्य हैं ये नंदन नंदन के बेनरू गीत को सुनकर और उनके सुंदर स्वरूप को देखकर प्रेम पूर्वक नेत्रों से रची हुई पूजा अर्पित करते हैं पितृकुंवर तब देखती रहती हैं आगे सिकासनाथन शर्म कहते हैं कि हरियों के पास सुंदर दृष्टि के अलावा पूजा का और कोई उपकरण नहीं देखती हैं यही है सम्मान कृष्ण का तो अन्य श्लोकों से इसका तर्तम ना देखिए इस ओहो अहो तराम हरि प्रिय सर्व जीवाश्रयस्य श्री वृंदावन बन, वनस्य महात्मा हे सकी जितने भी श्री के प्रिय जन हैं जीव हैं वे सभी वृंदावन का आश्रय लेते हैं तो वृंदावन तो ऐसे ही श्री का प्रिय है क्योंकि ब्रिंदा बन के सौभाग्य की क्या बात कहती हो पसु जातिया नाम आरण्या नाम हरणी नाम अपने सौभाग्यम की बात करने का फिर गत्ता यह मूड गति ज्ञानम जा सकता गतिकार ज्ञान भी होता है ये मूड हैं इन्हें ज्ञान नहीं है विवेक है क्यों पसु जातित्वा फस जाती है इसलिए वो कह रहे तो ता वक्तव्य इति एता इति प्रत्यक्षत्वाधि कराय है ता, एता एता ता कहना चाहिए था कि ये हरणिया वृंदावन की धन है लेकिन एता का ये कर कर ये का है कि साक्षात देख करके कह रही है ये अधिकार हैत्र कृष्ण के पास हरणिया आई हुई है वे सुन करके और कृष्ण को आपलक् नेत्र से देख रही हैं तो गोपियां भी मन ही मन कृष्ण को निकट खड़ी भाव विभोर इसीलिए कहती हैं एका तो समाज में भूल चुकी हैं कहने वाली गोपियां जिस बात का वर्णन कहने वाली गोपियां भूल चुकी हैं कि हम कहां खड़ी ब्रज में वार्ता हो रही है क्योंकि लेकिन बन में हरिणिया जब कृष्ण के पास आई है तो कहती हैं ये हरिणिया एता ताह के बदले एता ये हरिणिया अनुचरी बन में रहने वाली या ब्रिंडा बन में रहने वाली नंदस्या श्रीबलवेन्द्रस्या नंदनम कुमारम जो नंद नंदन के Sundar ves dekha karti Nand Nandam kioą kaha jah raha Shri Balavendra Nand Maharaj Nandanam, Kumaram Iti param sundarvesh rasikatwa adikam such Nand Nandam Sabda kohta ke Krishna ke param Sundarvesh Aor Rasikattwa adikam Rasikta adik Upata Shvikrta उप आता, आता कार्य ग्रहण करना, जो बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किए हैं, क्या विचित्र वेश स्रीकार स्रीकार है? विचित्र वेश स्वीकार किए, स्वीकार किए हैं क्यों कहा गया? भारण किए हैं क्यों नहीं कहा गया? इसलिए कहा गया कि सख्युं पायन त्यागमर्पिता, बन में कृष्ण के सखा उपायन के रूप में देते हैं। कह देते हैं कृष्ण ये धारण करो ये धारण करो कोई मोर पंख लाता है कोई गुंजा लाता है कोई पुष्प लाता है पता इसको धारण करो इसको धारण करो बहुत सुंदर पुष्प है बहुत सुंदर पंख है बहुत सुंदर गुंजा की माला बनाया इसे धारण करो कृष्ण उसको उपापा स्वीकार करते तो उपाता स्वीकर्ता विचित्र वेशा के बरहा पेड़ गुंजादी वृक्ष भूषालली जे ये सब स्त्रिदते हैं तो कृष्णेश इसको श्रृंगार करते हैं ऐसे कृष्ण को देख रही अर्थात हरणियां कृष्ण के मोर को देख रही हैं गुंजा को देख रही हैं बनमाला को देख रही हैं कृष्ण के आंखों को कृष्ण के सांवले शरीर को पीतांबर को बड़े ध्यान हरियां आई हैं तो स्वभाविक हरिन और हरिन तो साथ रहते ही हैं। लेकिन गोपियां कहती हैं कि अपने पतियों को भी साथ मिलाएं। और देख रहे हैं कृष्ण को लेकिन उनके पति उनसे इर्ष्या नहीं करते और हमारे पति तो ऐसे दर्दमुख हैं कि गनधरी कृष्ण का विसार नहीं करता। और ये कितनी धन्य हैं। इनको ऐसे पति मिले हैं जो इनको लेकर के कृष्ण के पास आए ये तो कुछ पति ऐसे होते हैं कि गंध पा कि मंदिर में गई है पत्नी तो बस और बाजार में घूमे सोचा 2-3 घंटा कोई बात नहीं मंदिर में नहीं जाना चाहिए ऐसे कुछ हो जाए ये पति तो कृष्णसार है ना कृष्ण ही सारो उपादेय तया पुरुषार्थ भूतो जेसा के कृष्ण ही जिनके सार है, सब कूछ है, हैं सब कुछ हमें है कृष्ण सार मिले रहे कृष्ण सार मृगों के साथ ही हिरणियां आई हुई अब देख रही है कृष्ण की पूजा कर रहे है सम्मान कर रही है कहने का आशय है कि हे सखी हम लोगों को ऐसा कभी भी अवसर नहीं मिला कि हम कृष्ण पर इतना प्रेम से देखें या कुछ उन्हें पूजा की भेंट दें बेचारे हरियों के पास तो कुछ है नहीं केवल बड़े-बड़े नेत्र हैं और बड़े-बड़े नेत्रों से कृष्ण को देख देख रही हैं यही पूजा लेकिन हम लोगों के पास तो सब कुछ है कृष्ण को सुखी करने का सारा सामान सामान है कला जानते हैं Bannamala Banana janty Krishna ke prasad Banana janty ha pazar bannana janty ha aar brinana prakasa gita gana janty ha, Or, prakash, ha. Janty ha. Or, krishna ko hem dekh karke samaj sakti ha unki rasikta unki maadhori nebacari hrniya nahi samaj pakti ha ufiddi in kitani dhany ha ki ye beroq dekhti ha aar krishna umpa par dekhti ha प्रणय और लोकई प्रेम भरी चितवनों से देख रही तो बहु बहुवचन प्रणयवलोकी इसलिए दे रही हैं कि कृष्ण बारंबार ये कृष्ण की ओर बारंबार देखती और रसिक शिरोमणि शत-सत्यरेव पूजा सपत् है श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि हैं इसलिए प्रेम से देखना ही पूजा इसमें एक पूजा का रूप मान लेते के प्रति दिए की ये कृष्ण को देखती हैं पूजा करती हैं और कृष्ण भी इसको पूजा मानते हैं ये भी उनके भीतर के भाव को समझते हैं कहने का मतलब है कि हर में में विप्रेषी भाव जन्म लेता है ये गोपियों का कहने का है बहुतों गौरवन दृष्टि परंपरा विवक्षित हुआ बहुतों केवल कहा गया है एक बार कहते हैं कि दृष प्रेम पूर्वक अवलोका द्वारा तो ये बार-बार देख रही हैं इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया है स्मति विस्मय से पशु जाति की हो के भी कृष्ण से इतना प्रेम करती खेदवा अथवा खेद में है धनीय धन्न है लेकिन हम धन नहीं स्म शब्द एक खेद प्रकट कर रहा है विस्मय प्रकट कर रहा Aho Vata Asmakam Idrishambhagyam Naashti Hamaarayaśa bhaadya naha Hamaarayaśa bhaadya naha Athhwak Deanu nadam akarn nudha Athhwak Deanu nad sun kar moodh hoja te naha Nudhka te brinda ban visyat, hintam prata sarvagyanaam Behrun nad sunte hiya muh dhwo jatih. Jó sarbhagy hai, baut furtili hai, lekin Behrun nad sunte hiya jor jaisi gatti ho jati. Chala nahi jatai. Ghast nahi chal paati hai. Itas tata askhalnadi lakshana. Stabdhata lakshana wacasa. Lada lakti Chalti nahi. Krishna Kepas paas khađi raha. Iska ek सदा बनान्तस चारों ओर की प्राणे अवलोकरित हैं विरचितां में पूजन कर रहे हैं सदा वन में रहने वाली हरिया विरचितां पूजन कर रहे हैं विरचितां काते विशेष रचिता जो हरिया एक तक कृष्ण को देख रही है गोपियों को ऐसी इच्छा हो रही है कि इस तरह से तो हम लोगों को देखना चाहिए हमारा अधिकार है का कृष्ण इन हरिया नेत्र करेंगे और गोपियों को कृष्ण कभी-कभी हरिण नहीं कहा करते हैं हरिण के आंख बड़े-बड़े होते हैं और बिना काजल के ही उनकी कजरारी आंख होती है आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से समाज तो इसीलिए गोपियों की आंखों को देखकर भगवान को याद आती थी हरणी की आंख या हरण की आंख गोपिकाएं गोपियां यह स्मरण कर रही कि इन हरणियों की आंख को देख कर के भी कृष्ण को हमारा सम्मान नहीं आता और इनकी पूजा को पाकर के ही संतुष्ट हो जाते हैं कोई इनका भाज्य सखी ये अपने अपने पतियों के साथ कृष्णा एव सारह श्रेष्ठ परम पादय जैसा विधि स्लेशेरा गोपा निंदा कृष्ण सार शब्द से गोकों की निंदा कर है अपने पतियों की हमारे पतियों के जीवन के सार कृष्ण नहीं है व्यर्थ हो गया उनका जीवन और ये ये कृष्ण सार हर कृष्ण सार ऐसे एक हर विशेष का नाम है कृष्ण सार लेकिन बहुत सुंदर स्वर्ग कृष्ण सार कार्य कृष्ण ही जिनके सार हैं सब कुछ कृष्ण सार हैं हमारे ऐसे पति हैं कि कृष्ण से दृष्ट नहीं बस उनके जीवन का सार है और कोई इस प्रकार अंतर से गोपो की निंदा की गई कि सम सब छात स्वच्छंदेन आत्मनो स्तादुष कृष्ण सेवा चलना चाहते हम कभी भी इस प्रकार से कृष्ण के सेवा नहीं कर पाते न सकी हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कृष्णा एवं प्रीति विषयत्वन सारो जे संत यथार्थ नाम ये कृष्ण सार कृष्ण से प्रेम करते हैं कृष्ण इनके प्रीति के विषय इसलिए इनका नाम सार्थक है कृष्ण सार तसन पतय स्वपतना और ऐसे पसंद इन हरियों के पति हैं कितने अच्छे पति मिले हैं कृष्ण सार पति मिले कृष्ण रागेरी रालक्ष स्वर का हस्ते में वो धन्य मांगे ये जो कृष्ण सार पति हैं इन लोगों जब देखा कि हमारी पत्नी है कृष्ण की प्रेमिका बनी है तो ये अपने गरहस्त को धन मान रहे हैं। ये हरि अपने गरहस्त को धन मान रहे हैं और स्त्रियों के थोड़ा सा संकेत करते हैं उनको लेकर के कृष्ण का कर दर्शन करा रहे हैं। इनकी गरहस्त धन है। हरि कृष्ण सार हरियों के कप्तानी आओं अपने कप्तानों से कोई यही कहते हैं चलिए कृष्ण जहां बात सुन बजा र स्त्रियों में बहुत बड़ा बाल होता है, चाहे तो पति को ब्रिंदावन खींच कर ले जाए, नहीं तो नरक में जाएगा। ये हरि अपनी गृहस्ती को धन मानता है, बहुत ही सुध है बेला में विवाह हुआ होगा तो। Drono-ki ek mati hoi. Krishnaki bhakti karmi, Jeevan-ki jai shakavata. Chakravarti paja wyttyne ki harilet, Krishnami rāgiri patnian alakshya aswagar hastha me va dhanyam maniyam to. Athi hirsyanto anjo gacchanto. Ar bahu te hi harsit hain, Ar patnian ke saath aad. Aad कृष्ण अभिसारण विस्तार शब्द का अर्थ एक और होता है सार शब्द होता है सरकना जाना चल तो उसमें अभि उपसर्ग लगता है अभिसार अभिसार का होता है जब कोई स्त्री अपने पति के पास प्रेमी के पास जाती है या पति के पास आता इसको अभिसार कहते हैं So, Rliament avez się zakrot preachry, że ape 가격 śwavia time śwavia mają się ob주 någonting. चलो ja, i wyśw nenauca parka स्वयं behavi ramy. Śwavia ma obiesque funk Ashwała charres te zamacher each siebie, owner nie... Więc maximum 환 �okeland. Świja wart todas, rydera sama w अर्थात् हमारे प्रति ऐसे हैं कि कृष्ण प्रेम की कृष्ण कृष्ण की गरुड़ भी व्यवस्था नहीं करते। श्रीमद् भागवतम सर्किश्न के महिमा का प्रकाश है। एक-एक स्लोक में भगवान के रूप, दया, आयुष्वर, सृष्टि कौशल का वर्णन किया है। अब यहाँ वेनु गीत में ये वेनु का कोई महिमा नहीं अवास्ता में ये कृष्� भगवान कितने सुंदर है कितने आकर्षक हैं जिनका प्रभाव जल वृक्षों पर भी हो रहा है पशु पक्षी हरेली पर गाय पर यही है भगवान की महाया कर्षक माधुरी प्रकरणंतर से कृष्ण को परब्रह्म को प्रस्तुत किया जा रहा है जन समाज भगवान ये है देखो यह कोई ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बांसुरी की बहुत प्रशंसा की जाए लोग में गीत गाते हैं कि करूं तारीफ मुरली की या मुरली धर कन्हैया की वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी बजती है तो अब बांसुरी की प्रशंसा करूं कि बांसुरी बजाने वाले बांसुरी की क्या प्रशंसा की जाए तो फेंक दीजिए कूड़ा कलकट में पड़ी रहेगी क्या हो कर बासरी बजाने वाले क्यों कर रहा है जमीननाथ टैगोर है कलती है यदि बजाने वाले से तो kolorow, केवल तो मुरली की नहीं मुरलीधर की विशेषता है और मुरलीधर को प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुद्धदेव गोस्वामी इस पृथ्वी पर खुलम खुला समाज में पहली बार भगवान को प्रस्तुत किया जा रहा है ये हैं परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर स्वयं भगवान और एक परम रसिक हैं परम मधुर हैं परम आत्मीय हैं सर्व साले हरिणियों के प्रेमा और लोकन को देखते हैं उसको स्वीकार करते हैं तो मनुष्य के भावनाओं को क्यों नहीं स्वीकार करना है लेकिन समाज में समाज में भगवान को इन सारी विशेषताओं के साथ प्रस्तुत ही नहीं किया जाता तथा कथित वैष्णव समाज में भी भगवान श्री के गुणों को प्रस्तुत नहीं किया जदा तर द्वे व्यवस्था उ व्यवस्था ये करो ये करो ये करो लेकिन भगवान को उनके आकर्षक गुणों के साथ यदि नहीं प्रस्तुत किया गया तो किसी की मृत्यु में लगेगी श्रीमद् भागवतम में भगवान को प्रस्तुत किया गया उनके अद्भुत विशेषताओं के साथ सबसे पहले तो इस रूप में पेश किया गया है कि भगवान इस सृष्टि के रचयिता है और एक एक वस्तु शक्ति का प्रकाशन है परमात्मा गुण सब में अवस्थित है i w में आया करके oglądamy, słuchamy, mówimy, rozmawiamy, robiąmy zdjęcia, robiąmy filmy,